खन आर मन का करण की कार ऐसा नाम निरंजन को, देखो मन जाने मन को, मन न सुरज हो गये मन भुज मन ने सर भवन की सुझ मन नुझ चोटा ना खाद मन के साथ में जा ऐसा नाम निरंजन को, देखो मन जाने मन मनय मारक ठाक न पार मने पदशु परिमठ जा मने मग्न जदय पंथ मनय धर्म तेज संबंध ऐसा नाम निरंजन हो जेको मन जाने न हो मनय पावे मोह दुआ मनने परिवारय साधार मनय करे तारे दुसिख मने नानक खब निक ऐसा नाम निरंजन हो देखो मन जाने मन को भगवान मन की महिमा वाले इन पदों को उजागर करने की अनुकंपा करें मनन शब्द को समझें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 तैरने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है गहराई में नहीं जाता विचार तैरने जैसा है मनन डुबकी जैसा है विचार में एक शब्द से दूसरे शब्द पर हम जाते हैं मनन में एक ही शब्द की गहराई में जाते हैं स्थान नहीं बदलता गहराई बदलती विचार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 उसकी गहराई में डुबकी लगानी एक ही नाम गूंजता रहेगा ओम ओम ओम ओम और जैसे जैसे नाम की गूंज बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी गहराई का तल बदलेगा तीन तल है पहले चार। तुम जोर से उच्चार करते हो ओंकार का ओम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 क्योंकि तुम्हारे भीतर एक कसौटी है जिस जिसपे तुम जांचते हो हर शब्द ओछा मालूम पड़ता है बहुत छोटा मालूम पड़ता है बहुत बड़ा घटा है शब्द में समाता नहीं बड़ा आकाश मिल गया है और शब्द की छोटी छोटी कैप्सूल में उसे भरना है वो भरता नहीं और फिर जब तुम बोलते हो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 गाड़ी छूट गई थी और मुला नसरुद्दीन भाग के चढ़ने की कोशिश कर रहा था डंडा भी उसने पकड़ लिया एक पैर भी पैरदान दिया तभी गार्ड ने उसे नीचे खींच लिया और कहा कि बड़े नहीं मिया चलती गाड़ी में चढ़ना जुर्म है नीचे उतरे मुला उतर गया फिर गाड़ी करीब करीब निकलने के करीब थी प्लेटफॉर्म के बाहर तब गार्ड का डब्बा आया गार्ड छलान लगा अपने डब्बे में चढ़ने लगा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 कहीं कोई पर्दा ना उखाड़ दे बमुश्किल पर्दे को संभाल पाए बमुश्किल स्थिति बनी है कहने की कि हम जानते कोई इसे उखाड़ ना दे और ये इतनी कमजोर है क्योंकि झूठी है कमजोर होगी ये तोड़ी जा सकती जरा सी ही चोट से नानक ना कहते हैं जहां ना कागज न कलम न लिखने वाला है तो मन की स्थिति तो वहां रही नहीं मनन पर विचार कौन करे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 तो परमात्मा का तुम स्वाद कैसे लोगे परमात्मा ही तुम्हारा स्वाद ले लेता है अगर तुम राजी हो तुम उस स्वाद में लीन हो जाते हो डूब जाते हो एक एकतांता सद जाती है। वह नाम निरंजन ही ऐसा है मनन से ही मन और बुद्धि में सुरती इस मरण का उदय होता है जैसे जैसे तुम वार्तालाप में जाते हो वैसे वैसे स्मृतिक हो जाती तुमने कभी सोचा हो न सोचा हो अब सोचना निरीक्षण करना तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव तुम्हारे बोलने से पैदा होते नब्बे प्रतिशत उससे भी ज्यादा तुम अगर न बोलो तो नब्बे प्रतिशत उपद्रव तो तुम्हारे तत्म गिर जाए तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो क्या हो जाता है बोलने से क्योंकि बोलने की अवस्था में सबसे कम स्मृति रहती सबसे कम सुरती अवेयरनेस क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पे होता है अपने पे ध्यान चूक जाता है जब तुम बोलते हो तब दूसरे की तरफ जा रहे हो तुम्हारा तीर दूसरे की तरफ जा रहा है तो तीर का पिछला हिस्सा अपनी तरफ होता है तीर का फल दूसरे की तरफ होता है चेतना एक तीर है वो दूसरे को देखती जिससे तुम बोल रहे हो उस पे ध्यान होता है अपने पे ध्यान चूक जाता है और इसलिए उस गैर भान की अवस्था में तुमसे बातें निकल जाती जिनके लिए तुम जिंदगी जन्मों तक पछताते हो किसी स्त्री से कह बैठे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं यह कभी सोच के भी नहीं गए थे ये पहले कभी ख्याल भी नहीं आया था बात बात में बात हो गई अब फंसे, अब इससे लौटना मुश्किल हो गया अब इस बात से और बातें निकलेंगी पत्तों में पत्ते लगते जाते सब बात में बात लगती जाती अब चल पड़े तुम एक यात्रा पर तुमने कभी ख्याल नहीं किया है ख्याल करोगे तो साफ हो जाएगा कि जीवन के सारी झंझटों की कड़िया शब्दों से शुरू होती और फिर एक शब्द जब बोल दिया तो फिर अहंकार जकड़ लेता है क्या वो उसकी पूर्ति करनी भी जरूरी है तुम तो एक स्त्री को प्रेम करते हो तो तुम उससे कहते हो जन्मों जन्म तुझे प्रेम करूंगा क्षण का तुम्हें भरोसा नहीं कल का तुम विश्वास नहीं दिला सकते कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं लेकिन अभी तुम जन्मों जन्मों के लिए बात कह रहे हो अगर तुम जरा भी होश में हो तो तुम इतना ही कहोगे कि इच्छा मुझे प्रेम मालूम पड़ता है कल का क्या पता लेकिन उस अहंकार को रसना आएगा क्योंकि जब तुम्हें प्रेम पता चलता है तो तुम सोचते हो अब सदा प्रेम करूंगा सदा का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है हर स्थिति में तुम प्रेम कर सकोगे मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि अब तुम पहले जैसा मुझे प्रेम नहीं करते मैं बूढ़ी हो गई हूं इसलिए शरीर मेरा जर्जर हो गया है इसलिए झुर्रियां पड़ गई इसलिए और याद है तुम्हें कि धर्मगुरु के सामने तुमने कहा था कि सुख दुख में सांत देंगे मुल्ला नसुद्दीन का था सुख दुख में सांत देंगे बुढ़ापे का किसने कहा था तो सुख दुख में तो सा ही रहे बुढ़ापे की बात ही नहीं उठी थी तुम आज जब कह रहे हो तब तुम्हें पता है कि सदा का कितना अर्थ होता है उसमें कितनी चीजें छिपी हैं। लेकिन आज तुम कह दोगे कल फिर इस आश्वासन को पूरा करने में मुश्किल पड़ेगी ना पूरा कर पाओगे तो पछताओगे पूरा करोगे तो दुखी होोगे क्योंकि जब प्रेम हाथ से छूट जाएगा नहीं बचेगा तब तुम क्या करोगे कैसे उसे जबरदस्ती लाओगे तब एक प्रवंशना का जाल शुरू होता है अगर व्यक्ति अपने शब्द का होश रख सके जो कि कठिन शब्द के तल पर कठिन है क्योंकि शब्द के तल पर तुम्हारी नजर दूसरे पर है इसलिए अपना होश तुम कैसे रखोगे सिर्फ बुद्धों के लिए बोलना ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की साधना से दो फल वाला तीर पैदा कर लिया है। उनके पास ऐसी चेतना है उसी चेतना का नाम है। जब तीर में दो फल है, दूसरे की तरफ अपने तरफ जब चेतना दोनों तरफ एक साथ देख पाती जब चेतना तुम्हें बातचीत करने में खो नहीं जाती सजग बनी रहती है बोलने वाला बोलता रहता साक्षी भीतर खड़ा रहता तब एक भी शब्द तुम्हें किसी झंझट में ना ले जाएगा अन्यथा शब्द तुम्हें झंझट में ले जाएंगे एक सूफी कहानी गुरु ने चार शिष्यों को मौन के लिए भेजा सांझ हो गई मस्जिद में चारों बैठे दिया नहीं जलाया किसी ने नौकर पास से गुजरता था तो एक ने कहा भाई रात हुई जा रही दिया जला दे दूसरे ने कहा तुम बोल गए और गुरु ने मना किया था और तीसरे ने कहा क्या कर रहे हो तुम भी बोल गए गुरु ने मना किया था और चौथे ने कहा हम ही ठीक हम अभी तक नहीं बोले बोलने में एक एक विस्मरण है ये कहानी तुम्हें हंसने जैसी लगती तुम्हारी ही कहानी है तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि बोलने का कितना मन होने लगता है तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि भीतर तुम किस तरह बोलने लगते हो और बाहर कोई भी बहाना मिल जाए कि सुरती खो जाओगे कहानी का मतलब क्या है कहानी का मतलब उन चारों में से किसी को स्मरण न रहा कि हम चुप होने के लिए यहां बैठे और कहानी का मतलब है कि जब नौकर निकला पास से दूसरा आया ध्यान दूसरे पे गया सुरति चुप गई नानक कहते हैं मनन से ही मन और बुद्धि में सुरती उदय होती सुरत शब्द बड़ा प्यारा है यह बुद्ध के सम्यक स्मरण से आता है बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है स्मृति पर राइट माइंडफुलनेस पर कि तुम जो भी करो स्मरण पूर्वक करना बोलो तो स्मरण पूर्वक बोलना चलो तो स्मरण पूर्वक चलना आंख भी हिलाओ पलक भी हिले स्मरण पूर्वक होश खो के मत करना कुछ क्योंकि जो तुम होश खो के करोगे वही पाप और जो तुम होश खो के करोगे उससे ही तुम अपने से दूर निकलते जाते हो अपने पास आने की एक ही विधि है कि तुम ज्यादा से ज्यादा होश संभालना कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें एक चीज मत खोना सब खो जाने देना वो है होश घर में आग लगी हो तो भी तुम होशपूर्वक घर के बाहर निकलना ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक संस्मरण लिखा है कि उनको वाइसराय ने सम्मान के लिए बुलाया था गरीब आदमी थे ऐसा पुराना बंगाली ढंग का कुर्ता कमीज धोती पहनते थे फटे पुराने कपड़े थे मित्रों ने कहा कि वाइसराय की सभा में इन कपड़ों में जाना उचित नहीं अच्छे कपड़े बना देते बात उनको भी जची एक दो तरफ इंकार भी किया लेकिन फिर उनको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कपड़े बनवा लिए। कल सुबह वाइस की सभा में जाने को है उसके एक दिन पहले की घटना है सांझ को लौटते थे बगीचे से टहल कर, सामने ही एक मुसलमान अपनी कपड़े पहने हुए चूड़ीदार पजामा शेरवानी हाथ में छड़ी लिए बड़े शौक से शाम की चहलकदमी करता हुआ जा रहा है घर वापस एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा मीर साहब आपके घर में आग लग गई जल्दी करिए लेकिन वो वैसे ही चलता रहा चाल में जरा भी फर्क ना आया जरा भी जैसे नौकर आया ही नहीं जैसे नौकर ने कुछ कहा ही नहीं जैसे कुछ भी नहीं हुआ वो जैसा था ठीक वैसा ही रहा सुर जरा भी ना बदला उसका नौकर समझा कि शायद मालिक ने सुना नहीं क्योंकि आग लगने का मामला है उसने कहा कि आप समझे या नहीं सुना आपने या नहीं किस विचार में खोए मकान में आग लग गई नौकर कपड़ा है पसीना पसीना है बड़ा उत्तेजित और नौकर है उसका कुछ भी नहीं चल रहा है उस मुसलमान ने कहा सुन लिया लेकिन मकान में आग लग गई इस वजह से क्या जिंदगी भर की चाल बदल दें आते हैं ईश्वर चंद पीछे ही थे उन्होंने ये सुना तो बड़े हैरान हुए तो उन्होंने भी सोचा कि जिंदगी भर के कपड़े बदले वाइस राय की और ये एक आदमी वो वैसे ही तो वो पीछे गए उसके देखें ये आदमी अनूठा है वो आदमी वैसे गया जिसे रोज जाता था वही चाल रही वही छड़ी का हिलना रहा घर पहुंच गया आग लगी है उसने नौकरों से कह दिया कि बुझाओ के बाहर खड़ा रहा सब इंजाम कर दिया लेकिन उस आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं है ईश्वर चंद ने लिखा है कि मेरा हृदय श्रद्धा से झुक गया ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं ये किस चीज को संभाल रहा है उसका नाम सुरुति उसका नाम स्मृति ये एक बात संभाले हुए है कि अपने होश को नहीं खोना जो हो रहा हो रहा है जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं जो करने योग्य है वो किया जाएगा लेकिन स्मृति कभी भी खोने योग्य नहीं है इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है इतनी मूल्यवान जिसके लिए तुम सुरती को खो लेकिन तुम छोटी छोटी चीजों में खो देते हो एक रुपए का नोट गिर गया और देखो तुम कैसे पगला जाती हो एकदम ढूंढ रहे हैं पागल की तरह जहां नहीं हो सकता वहां भी ढूंढ रहे हैं किसी आदमी को तो को घर में उसकी कोई चीज खो गई चीज बड़ी हो वो छोटा सा डब्बा भी खोल के देख रहा है कि शायद तुम स्मृति को खोने को तैयारी हो खोने को हो ये कहना भी शायद ठीक ही नहीं तुम्हारे पास है ही नहीं तुम खोगे क्या तुम मूर्छित नानक कहते हैं मनन से मन और बुद्धि में सुरती का उदय होता है जैसे जैसे ओंकार गहरा बैठता है पहले तुम्हारा उच्चार बंद होता है वैसे ही तीर भीतर की तरफ मुड़ता है क्योंकि अब बाहर कोई नहीं रहा जिससे बोलना बोलना यानी बाहर से संबंध बनाना बोलना यानी सेतु उससे हम दूसरे तक जाते हैं वो संवाद है वो दूसरे और हमारे बीच का नाता है वो तोड़ लिया नहीं बोलना चुप हो गए चुप का अर्थ है यात्रा उल्टी हो गई तीर वापस लौटा अंतर यात्रा शुरू हुई उसी वक्त से स्मृति की पहली झलक आनी शुरू हो जाएगी तुम पाओगे तुम हो तुम पहली दफे जाग के पाओगे की मैं हूँ अब तक सब दिखाई पड़ता था तुम भर नहीं दिखाई पड़ते थे तुम भर छाया में खड़े थे दिया तले अंधेरा था अब तुम जागोगे फिर जैसे जैसे गहराई बैठेगी ओंकार की मनन शब्द पर आएगा वैसे वैसे सजगता बढ़ेगी उसी अनुपात में तुम ऐसा समझो जैसे तराजू के दो पलड़े एक पलड़ा ऊपर उठता है तो दूसरा उसी अनुपात में नीचे आता है जिस अनुपात में तुम भीतर जाते हो उसी अनुपात में सुरती बढ़ती है और तीसरे तल पर जहां शब्द भी खो जाता है सिर्फ ओंकार की ध्वनि रह जाती नाद रह जाता है एक ओंकार सतनाम वहां अचानक परिपूर्ण सुरती हो जाती तुम जाग के खड़े होते हो जैसे हजारों साल की नींद टूट गई अंधेरा गया प्रकाश आया जन्मों जन्मों से तुम जैसे सोए थे और एक सपना देख रहे थे सपना विच्छिन्न हो गया सुबह हो गई भोर हुई ब्रह्म मुहूर्त पहली दफा आया मनन से ही सभी भुवनों की सुध आती है मनन से ही मुंह में मार नहीं खानी पड़ती मनन से ही यम के साथ नहीं जाना पड़ता है वह नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है मन ने सुरती होवे मन बुद्धि मन ने सगल भवन की सुधि, मन ने मुह चोटा न खाई मन ने जम के साथ न जाई ऐसा नाम निरंजन होई जो को मन नहीं जाने मन कोई जिस दिन तुम जागते हो उस दिन तुम्हें पता चलता है कि ये अनंत आकाश ये भुवन ये अस्तित्व ये परमात्मा की अनंत लीला पहली दफे तुम्हें दिखाई पड़ती है जब तक तुम अपनी ही वासना में खोए थे अपने ही मन में डूबे थे तब तक तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था तुम अंधे थे मन अंधापन मनन है आंख का खुल जाना तो नानक कहते हैं मनन से ही सभी भुवनों की सुधाती अनंत लोक सब प्रकट हो जाते हैं जीवन अपनी परिपूर्ण महिमा में प्रकट होता है तब तुम देख पाते हो कि रत्ती रत्ती में उसके हस्ताक्षर पत्ते पत्ते पर उसका नाम रोए रोए में उसकी ध्वनि हवा के झोंके झोंके में उसी का गीत तब ये जीवन तभी अस्तित्व पूरा का पूरा उसकी महिमा को प्रकट करता है अभी तुम पूछते हो जीवन में क्या है लोग पूछते हैं क्या है अर्थ जीवन का क्या प्रयोजन क्यों हम पैदा किए गए लोग पूछते हैं किस लिए जिंदा रहे पश्चिम के बहुत बड़े विचारक मार्सिल ने लिखा है कि जिंदगी में एक ही तो सवाल है और वो है आत्महत्या कि हम किस लिए जिंदा रहे हैं? क्यों ना हम आत्महत्या कर लें ये बेहोशी की आखिरी अवस्था है जहां आत्महत्या घटित होती जहां तुम जीवन के बहुमूल्य उपहार को फेंक देते हो वापस क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसमें और इससे विपरीत एक घटना घटती जब तुम जागते हो तब इतनी महिमा है इतनी अपरंपार महिमा है उसके भुवन खुलते चले जाते हैं परत पर छान तरफ रहस्य खड़ा हो जाता है तब तुम्हें जीवन का अर्थ जीवन का आनंद जिसको हमने समाधि कहा है उस क्षण तुम जानते हो क्यों जीवन है अभी तुम जान ही नहीं सकते अभी तुम कितना ही पूछो कोई कितना ही कहे कोई कहते परमात्मा को पाना जीवन का लक्ष्य तो भी कुछ हल नहीं होता समाधि को पाना जीवन का लक्ष्य तो भी कुछ हल नहीं होता बात कुछ जस्ती नहीं बात जची नहीं सकती जचेगी तो तब जब सुध आएगी नानक बुद्ध कबीर ये तुम्हें तब तक न जचेंगे जब तक सुध न आएगी तब तक ये जचेंगे कि होंगे ठीक है कहते होंगे कुछ आमतौर से तो तुम समझते हो कि ये लोग कुछ दिमाग इनका ठीक नहीं अपना दिमाग तुम ठीक समझते हो और तुम्हारे दिमाग से तुम पहुंचे कहां तुम्हारे दिमाग से तुम आत्महत्या के करीब पहुंच रहे हो कैसे खत्म कर ले कुछ सार नहीं मालूम पड़ता है कैसे फेंक दें इस बहुमूल्य उपलब्धि को जो जीवन है इस भेद को हम कैसे लौटा दें जैसे ही जागते हो वैसे ही जीवन का रहस्य खुलना शुरू हो जाता है फूल खुलता है उसकी पखरी पखरी अनंत आनंद, आनंद बन जाती मनन से ही मुंह में मार नहीं खानी पड़ती नानक तो सीधे साधे गांव के ग्रामीण हैं, पर जो बात कह रहे हैं वो बड़ी पते की वो ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मनन से कुछ बोला तो तुम्हें कभी अपने शब्दों पर लौटना नहीं पड़ता वापिस नहीं जाना पड़ता अगर मनन से ही तुम्हारा शब्द निकला तो तुम्हें कभी अपने शब्दों को थूक कर नहीं चांटना पड़ता नहीं तो रोज चांटना पड़ेगा रोज थूकोगे रोज चांटोगे रोज मुंह पे मार खानी पड़ेगी क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो बेहोशी में बोल रहे हो तुम जो बोल रहे हो वो अहंकार की निद्रा में बोल रहे हो तुम्हारा बोलना नींद में बोला गया है तुम होश में नहीं हो क्या तुम कह रहे हो क्या तुम कर रहे हो उसका तुम्हें कुछ पता नहीं कहां तुम जा रहे हो क्यों तुम जा रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं तो तुम्हें रोज ही मुंह पे मार खानी पड़ेगी आज तुम कहोगे प्रेम करता हूं और कल तुम सुबह पाओगे कि प्रेम तुरोत हो गया अभी तुम चाहते हो कि हत्या कर दू घी भर बात तुम चाहोगे कि कैसे इस आदमी को जिला लू वापिस बड़ी भूल हो गई अभी तुम कुछ कहते हो घड़ी बर्बाद कुछ हो जाता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तुम बदलता हुआ मौसम हो तुम्हारे भीतर कोई भी तत्व तो नहीं है क्रिस्टलाइज नहीं है तुम्हें प्रतिक्षण मुक्त तो मार खानी पड़ेगी नानक कहते हैं मनन से ही मुंह पर मार नहीं खानी पड़ती और मनन से ही यम के साथ नहीं जाना पड़ता मरते तो सभी लेकिन सभी यम के साथ नहीं जाते इत प्रतीक है इसे थोड़ा समझ लें मरते सभी हैं लेकिन कभी कभी कोई स्मरण पूर्वक मरता है बस फिर यम के साथ नहीं जाना पड़ता जब तक तुम विस्मरण में मरते हो तब तक तुम्हें यम के साथ जाना पड़ता यम का अर्थ है वह जब आदमी बेहोसी में मरता है जिसकी जिंदगी भर बेहोसी में बीती तो मरते वक्त कपता है रोता है चीखता है चिल्लाता है अपने को किसी तरह बचाना चाहता है आखिरी दम तक पकड़ रखना चाहता है सांस को किसी तरह बच जाऊं कोई भी बहाना कोई भी बचा ले रोता है गिड़गिड़ाता है ये जो सारे भय की दशा है ये जो भय का काला मुंह है ये जो भैंसे पर सवार भय है इसका नाम यम है लेकिन जो आदमी स्मरण से मरता है जिसके भीतर कोई भय नहीं जिसने जीवन को जागकर देखा उसका भय चला जाता है तब वो पाता है कि मृत्यु तो जीवन की परिपूर्णता है अंत नहीं और मृत्यु भय नहीं है तो परमात्मा का द्वार है वो पाता है कि मृत्यु तो आमंत्रण है वो तो उसमें लीन हो जाने की प्रक्रिया है तब वो न घबड़ाता न वो कपता न वो रोता न वो चिल्लाता तब वो आनंद मग्न उस परम सौंदर्य में प्रवेश करता है तब वो अपने प्री से मिलने जैसे जा रहा हो नानक जिस दिन मरे उस दिन उनके ऊँटों पर जो शब्द थे वो बड़े कीमती नानक ने कहा फूल खिल गए वसंत आ गया है वृक्षों पर बड़ा गीतों का नाद है किस जगत की वो बात कर रहे हैं लोगों ने समझा कि वो जिस गांव में पैदा हुए थे ये मौसम था फूलों के आने का वृक्षों पर पक्षियों की कलकलाहत का उसी की बात कर रहे हैं मरते वक्त बचपन की याद आ गई और नानक पर लिखने वाले सभी लोगों ने यही भूल किए ये मैं तुमसे पहली बार कहता हूं कि इसका उनके गांव से कोई संबंध न था ये संयोग की बात थी कि मौसम बसंत का था उनके गांव में भी फूल खिले होंगे वृक्षों में नए पत्ते आ गए थे अपक्षी कलरव कर रहे थे ये ठीक है ये संयोग की बात लेकिन नानक मरते वक्त जन्म को याद करेंगे नानक मरते समय कुछ और देख रहे हैं प्रतीक तो इसी जगत के उपयोग करना पड़ेंगे क्योंकि जिन से वो कह रहे हैं आखिरी घड़ी में वे एक परम सौंदर्य में प्रवेश कर रहे हैं जहां फूल खिले हैं जो कभी नहीं मुरझाते जहां पक्षियों के गीत सदा ही गूंजते रहते हैं जहां शाश्वत है सौंदर्य जैसे ही कोई व्यक्ति जीवन को जाग जीता है मृत्यु परिसमाप्ति नहीं है परिपूर्णता है मृत्यु अंत नहीं है परम फूल है जीवन की परम अवस्था है मृत्यु में हम कुछ खोते नहीं कुछ पाते हैं इस तरफ द्वार बंद होता है उस तरफ द्वार खुलता है ज्ञानी नाचता हुआ जाता है गाता हुआ जाता है अज्ञानी रोता हुआ जाता है चिल्लाता हुआ जाता है अज्ञानी यमदूत के साथ जाता है अपने ही कारण कोई यम नहीं है कोई भैंसों पर सवार यम तुम्हारे पास नहीं आता तुम्हारा भय तुम्हारा यम है तुम अभय हो गए फिर परमात्मा खुद अपनी बाहें फैलाता है तुम जो हो वैसा ही तुम्हारा मृत्यु का अनुभव होगा इसलिए मृत्यु कसोटी है आदमी कैसा मरता है इससे पता चलता है कैसा जिया अगर प्रफुल्लित मरता है शांत मरता है आनंद भाव अहो भाव से मरता है तो सारा जीवन कीमती था मूल्यवान था ये पूर्णा होती है अगर रोता चिल्लाता मरता है तो जीवन एक संताप था नरक था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 कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है मन ने मारग ठाक न पाई मन ने पतस्यु प्रगट जाए मन ने मग्ना चले पंथ मन ने धर्म से ऐसा नाम निरंजन होई जे को मन ने जाने मन कोई बाधाएं तुम्हारे बाहर नहीं है बाधाएं तुम्हारे भीतर है